श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण देव की परीक्षा प्रणाली और नरेंद्रनाथ, स्वामी योगानंद जी को उस विषय की शिक्षा देना कलकत्ते से नाव पर दक्षिणेश्वर आते समय एक व्यक्ति के प्रश्न करने पर श्रीयुत योगेन्द्र ने बताया कि वे रानी रासमणि के काली मंदिर में श्री रामकृष्ण देव के समीप जा रहे हैं यह सुनकर वह व्यक्ति अकारण ही उनकी निंदा करते हुए कहने लगा वह तो एक ढोंग है अच्छा खाते हैं गद्दी पर सोते हैं धर्म प्रचार के बहाने तमाम स्कूल कॉलेज के लड़कों का सिर खा रहे हैं इत्यादि यह सुनकर योगेन को बड़ा कष्ट हुआ सोचा दो चार बातें सुना दूं, पर दूसरे ही क्षण अपनी शांत प्रकृति के प्रेरणा से सोचने लगे कि श्री रामकृष्ण देव का यथार्थ परिचय प्राप्त करने की चेष्टा न करके न जाने कितने मनुष्य इसी तरह विपरीत भावना तथा निंदा कर रहे हैं इसके बारे में मैं क्या कर सकता हूं और यह सोचकर उस व्यक्ति की बात का कुछ भी प्रतिवाद न करके वे मौन रहे उसके बाद यथासमय श्री देव के पास उपस्थित होने पर उन्होंने उस घटना का आद्योपान्त वर्णन किया योग ने सोचा था अभिमान रहे श्री देव जिन्हें किसी ने कभी निंदा स्तुति से विचलित होते नहीं देखा वह बात सुनते ही हंसकर उड़ा देंगे परंतु फल दूसरा ही हुआ एक भिन्न दृष्टि से देखकर उन्होंने योगेन के व्यवहार के विषय में कहा मेरी वृथा निंदा की और तू चुपचाप सुनकर चला आया शास्त्र में क्या है जानता है गुरु निंदा करने वाले का सिर काट डालना चाहिए अथवा वह स्थान छोड़कर चले आना चाहिए तो मिथ्या निंदा का प्रतिवाद तक नहीं कर सका वैसी घटना घटने पर निरंजन को श्री रामकृष्ण देव का अन्य प्रकार का उद्देश्य एक दूसरी घटना का यहाँ और उल्लेख करते हैं इससे पाठक समझ सकेंगे कि उनकी शिक्षा व्यक्ति विशेष के स्वभाव के किस प्रकार अनुकूल होती थी श्रीयुक्त निरंजन का स्वभाव बहुत उग्र था नाव द्वारा एक दिन दक्षिणेश्वर आते समय किसी किसी के द्वारा उपरोक्त रूप से श्री रामकृष्ण देव की वृथा निंदा सुनकर पहले तो उन्होंने इसका तीव्र प्रतिवाद किया पर जब उससे भी वे लोग न रुके तो बहुत क्रोधित होकर बदला लेने के लिए वे नाव को डुबा देने के लिए उद्यत हो गए निरंजन का शरीर बहुत ही दृढ़ और बलवान था और तैरना भी जा उन्हें अच्छी तरह आता था उनकी क्रुद्ध मूर्ति देखकर सब लोग डर गए अंत में निंदा करने वालों ने बहुत रोध होकर उन्हें उस कार्य से निरस्त किया श्री रामकृष्ण देव को जब यह बात विदित हुई तो उन्हें डांटते हुए कहा क्रोध चांडाल है क्या कभी क्रोध के वशीभूत होना चाहिए सज्जन व्यक्ति का क्रोध जल के दाग की तरह उठते ही शांत हो जाता है बुद्धि वाले न जाने कितनी बातें कहते हैं ऐसे विषयों पर लड़ते झगड़ते रहने से तो जीवन ही नष्ट हो जाता है ऐसे अवसर पर तू उन्हें कीड़े की तरह समझना और उनकी बातों पर उपेक्षा दिखाना क्रोध के वस्तु तो कितना बड़ा अकर्म करने को तैयार हो गया था सोच तो भला बेचारे माझी मल्लाहों ने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तू उनकी नाव ही डुबा देना चाहता था महिला भक्तों को भी श्री रामकृष्ण देव द्वारा उस भाव से शिक्षा प्रदान का उदाहरण पुरुषों की तरह महिला भक्तों के संबंध में भी उनकी स्वाभाविक प्रकृति समझकर वे उपदेश दिया करते थे हमें स्मरण है किसी कोमल स्वभाव वाली महिला को एक दिन उन्होंने निम्नलिखित बातें कहकर सावधान कर दिया था यदि ऐसा मालूम हो कि तुम्हारा कोई परिचित व्यक्ति अनेक कष्ट सहकर भी तुम्हें हर विषय में सहायता दे रहा है परंतु अपने दुर्बल चित्त को रूपज मोह से सहयत न कर सकने के कारण तुम्हारे लिए बहुत कष्ट पा रहा है तो ऐसे अवसर पर क्या तुम्हें उस पर दया करनी होगी अथवा उसकी छाती पर लात मारकर उससे सारा संबंध तोड़कर अपने सम्मान की रक्षा करनी होगी अतः अच्छा समझ लो जब तब जहाँ तहाँ जिस जिस पर दया नहीं करनी चाहिए दया दिखाने की भी एक सीमा है देशकाल पात्र के अनुसार ही दया दिखाना उचित है